भी समझ में आता है कि कई घरों में तो सिर्फ महिलाओं की चलती है पति की मजाल नहीं कि चूं तो इसका मतलब हुआ कि कोई महिला पुरुष का मामला नहीं है यह शोषक होकर जीने की बात है चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो जब तक हम माना हो होकर नहीं जी पाते हैं मानव को समझ नहीं पाते हैं तो महिला पुरुष के खाँटे में बैठे रहते हैं उस खाँटे में कहीं न कहीं किसी न किसी का शोषण कभी कभी होता रहता है नाम बदलते रहते हैं जगह बदलती रहती है है ना लिंग बदलते रहते हैं जात बदलती रहती है शोषण जारी रहता है तो ये भी समझना ज़रूरी है कि मानव में ही अमानविता कुल मिलाकर चाहे स्त्री हो पुरुष शोषण का एकमात्र कारण है ये बात समझ में आती है तो ये कोई लड़ाई महिला पुरुष की नहीं है ये मानव में निहित अमानवीता का भय है उसी का प्रभाव है ठीक है ना ये बात नेक्स्ट मोटा मोटा बाकी क्वेश्चन हल हो ही चुके हैं अगर कोई एक एक रहता है रिस्क क्या जीवन में अनिवार्य है एक ही बचा रिस्क जीवन में अनिवार्य है या नहीं है <coughs> रिस्क का मतलब इतना सा है कि परिणाम परिणाम तक ना पहुंच पाना या परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया स्पष्ट न होना ही रिस्क है कुल रिस्क इतनी है तो अज्ञानता ही मूल रूप से रिस्क है तो कोई बोले ज्ञान के अनुकरण करने से रिस्क है ये प्रश्न जायज नहीं है है ना? अंधेरे में अंधेरे में बिना आंख के चलना रिस्क है अज्ञानता ही अंधेरा है है ना? तो किसी भी प्रकार से यदि ज्ञान और ज्ञानी के साथ हम अनुसरण अनुकरण पूर्वक चलते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है अभी जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उसमें कोई एक भी आपको अश्योर नहीं कर रहा है कि ऐसे जीने से आप सुखी हो जाओगे ऐसे जीकर आपका परिवार में तो है ना शांति हो जाएगी और आपको भी पता नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है जैसे हम जी रहे हैं सर्वाधिक रिस्की जी रहे हैं जैसे हम जी रहे हैं सर्वाधिक रिस्की हैं हर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए रिस्की है, है या नहीं तो जितना रिस्की अभी हम हैं ज्ञान के ज्ञानपूर्वक जीने से रिस्क खत्म हो गया हर परिणाम के पहले ही क्या कार्य सुनिश्चित किया जाना है ये पता है क्यों किया जाना है ये पता है कहाँ रिस्क अंधेरा है ही नहीं सिर फूटने का खतरा अंधेरे में <coughs> तो हमारा सिर कई बार फूट चुका है और सर्वाधिक रिस्क में हम लोग जी रहे हैं आज पूरी माना जाती का भविष्य जो है वो अंधकार में हो गया है यही इससे बड़ी रिस्क अब कोई दुनिया में अपने सामने है ही नहीं ठीक है भाई एक लास्ट है कि जो लोग ये वैष्णो देवी या देवी देवताओं पर जाते हैं और वहाँ जाके जो मांगते हैं कुछ कुछ किसी का हो जाता है तो पूछ रहे थे कि क्या दैवी शक्तियों में हमारा विश्वास है क्या ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। ठीक बात देवता होते ही हैं अभी हमने बात की है देवताओं की शक्ति क्या होती है देवता की शक्ति होती है कि वो समझदार होते हैं तो किसी को समझदार बना सकते हैं ये देवी शक्ति है बाकी सब जादू है रहस्य है चमत्कार है और अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है कोई चमत्कार नहीं है ना किसी को बेवकूफ़ बनाना ही उसके पीछे मूल कारण है जादू नाम का कोई चीज अस्तित्व में होता ही नहीं है हाँ जी माइक माइक माइक आजन जी ये मन के ऊपर काफी सारी चीजें आई हैं, जैसे एक प्रोग्रामिंग एनएलपी है हिप्नोडिजम है उसके अलावा विजुलाइज़ेशन होता है काफी चीजें होती है जो कि सफलता को कहते हैं कि आप सफलता की इबारत लिख सकते हो विजुलाइजेशन uh, करके और आप कुछ एक टारगेट सेट कर दो और प्रकृति जैसे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि जो है प्रकृति आपको जो है कायनात आपकी मदद करेगी आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए तो इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या है ये जो आजकल आ, ये दस साल में ये साइंस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है <coughs> किसी एक आदमी की भी भोग की प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए ये पूरी कायनात कम पड़ जाती है क्या कहा किसी एक आदमी की हवस को भी को पूरा करने लायक ये कायनात नहीं है तो अपने मन में कुछ भी टारगेट सेट कर लीजिए और टारगेट क्या है पहले यह समझना पड़ेगा भ्रमित कल्पनाओं में रहते हुए भ्रमित मान्यताओं के आधार पर भ्रमित लक्ष्य बना लेने से कायनात उसमें कोई सहयोगी नहीं हो सकती है क्योंकि किसी एक आदमी की भी हविष को पूरा करने के लिए यह पूरा अस्तित्व कम पड़ जाएगा तो मानव सुख से जिए मानव समाधान संपन्न हो मानव मानवीय स्वभाव से संबंधित हो मानवीय व्यवस्थापूर्वक जिए इसके लिए पूरा कायनात डिजाइंड ही है तो हमको ये समझना पड़ेगा मानव लक्ष्य को समझे बिना मानव लक्ष्य क्या है समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व अस्तित्व में मानव के लिए यही डिजाइंड है तो मानव के लिए जैसा डिजाइंड है यदि वैसी आपकी कामना है तो आप प्रकृति आपका साथ दे रही है ऐसा बोल दो या यू बोल दो कि प्रकृति के नियम आप समझे हो तो प्रकृति के साथ आप चल रहे हो और प्रकृति के नियम यदि आप नहीं समझते हो तो प्रकृति के साथ आप नहीं चलते हो विकृति में जाते हो उसका परिणाम जो होता है वह हमारे लिए दुखदाई होता है बाकी सब गप है बाकी सब धंधा किसी भी थ्योरी में से धंधे वाला भाग हटा दोगे तो सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी हाँ ऐसा लग रहा है एक आदमी ने कुछ मन में काम कर लिया उसको पूरा करे उठ पटांग कामना करने के लिए थोड़ी ना कोई प्रकृति काम करता है अगला। <laughs> तो अगले जो भी भोग की प्रवृत्ति है उस भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने में हम सहयोग करके अपना उल्लू सीधा करते हैं पैसे लेते हैं उसके इन सब क्लास के एक आदमी था उसने किताब जारी करी उसमें लिखा था लखपति बनने के सौ उपाय दो रुपए की किताब लखपति बनने के सो पाए अब भैया लोग फटाफट फटाफट खरीद लिए लखपति पुरानी बात थी इसकी पुरानी किताब है अब अब तो करोड़पति अरबपति की बात हो रही है उसमें एक आदमी ने तुरंत ही पढ़ लिया बस चलने के पहले ताकि पैसे वसूल हुए पूरे देखा तो उसमें निन्यानवे उपाय लिखे थे है ना निन्नायानवे उपाय लिखे थे तुरंत उसको पकड़ा भाई झूठ बोलता है इसमें तो निन्यानवे लिखे हैं बोलते तेरे को अकल नहीं है क्या सौ तो मैं करके दिखा रहा हूँ तो भाइयों जागना पड़ेगा आपकी जो कामनाएं हैं अभी जो वो जागी नहीं हैं तो ये जो प्रिय इतलाब और संग्रह सुविधा की जो प्रवृत्ति इससे हम सुखी होना चाहते हैं हम नहीं हो पाए इसको और भड़का के लोग आपसे पैसे लेके जा रहे हैं और आपको लग रहा हमको बहुत समझ में आ गया नया नया नाम आ गया न्यूरो लिंग्विस्टिक ऐसा लगा आप तो समझ में आ ही गया और अंग्रेजी में बोल जाए तो बिल्कुल समझना आपकी मजबूरी हो गई आप तो तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि है ना ये सब दुकानदारियाँ हैं <coughs> किसी भी चीज में अगर पैसा है तब से जाग जाओ ट्विंग इंटीना लगाओ जो आदमी कह रहा है जो भी आपके पास लेके आए प्रमाण क्या है वो खुद समृद्धि पूर्वक जीता है कि नहीं जीता है दूसरा इंटीना लगाओ सारे भूत भाग जाएंगे सारे भूत भाग जाएंगे एक से एक भाषा आप सुनते हो और भाषा में जब तक अर्थ पकड़ने की आप में ताकत नहीं है भाषा इट सेल्फ आपको दौड़ा देती है आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो चार्ज हो जाते हो आपको लगता है कुछ समझ में आ गया अब तो हम दुनिया बदल देंगे इत्यादि इत्यादि ये सब भाषा का सुख है थोड़ी देर टिकता है कितनी देर टिकता है हमारे में से यह बैठा हुआ कोई आदमी इसको सिर्फ भाषा के रूप में सीख रहा होगा उसके लिए भी थोड़ी देर टिकेगा सात दिन चौदह दिन पंद्रह दिन बीस दिन बाद गायब सब गायब तो अच्छी भाषा भी एक सुख देती है है ना हम सब भाषा भाषापूर्वक तृप्त तो नहीं हो सकते हम सबको उस भाषा का अर्थ पकड़ना है अर्थ के स्वरूप में वस्तु होती है वो पकड़ना है वस्तु के साथ जीना है उससे तृप्ति है जैसे पानी पानी एक शब्द है, है या नहीं है पानी एक अर्थ है पानी का कोई अर्थ है कि नहीं और पानी एक वस्तु भी है प्यास हमारी काई से पूछती है पानी शब्द से पानी अर्थ से पानी नाम की वस्तु से इसी प्रकार से मानवीय स्वभाव से हमारी तृप्ति होती है उसकी बात करने से तृप्ति नहीं होती है उसकी बात करने से हमारे को कुछ समझ में आ सकता है वो एक भाषा है उसका कोई अर्थ है और इस अर्थ के रूप में मानवीय स्वभाव भी है ऐसे स्वभाव में जीने वाले को आपको पहचानना होगा उसके साथ आपको अध्ययन करना पड़ेगा अध्ययन पूर्वक आप भी अपने स्वभाव को पहचान पाएंगे परिमर्जित कर पाएंगे तब जाकर आप सुखी हो पाते हैं अच्छी भाषा इट सेल्फ नॉट सफिशेंट टू बी हैप्पी समझ गए हाँ पढ़े लिखे हों तो अच्छी बात पढ़े लिखे हों तो अच्छी बात है और पढ़े लिखे ना हो तो जल्दी समझ में आता है क्या कहा इसको समझने के लिए यदि पढ़े लिखे हों तो बहुत अच्छी बात और नहीं हो तो और अच्छी बात क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अपनी जिम्मेदारी पर बात नहीं करता है उसके पीछे कुछ भूत खड़े रहते हैं जैसे हम कुछ कहते हैं वो अपने भूत के पास जाता है, क्यों ये ठीक करें कि नहीं कर रहे फिर वहाँ से लौट के आता है आधा घंटा लग जाता है और जो अनपढ़ आदमी होता है वो खुद ही तय करता है कि जो कहा जा रहा है ये मेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है अनपढ़ आदमी के पास भाषा कम हो सकती है सब समझ में आता है सब समझ में आता है बोर्ड पेन नहीं लेंगे ऐसे ऐसे बात कर लेंगे ना क्या दिक्कत है और कोई ने कोई भाषा तो लिखना पढ़ना जानते ही है तो ये बात हर मानव को समझ में आ सकती है पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो जितना ज़्यादा पढ़ कर रखा हुआ है उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है ये हमने देखा ही है पच्चीस साल में आप भी देखेंगे <coughs> लेकिन मानव है चाहे तो पढ़ा लिखा होने के बाद भी समझ सकता है चाहे तो नहीं समझना चाहे तो नहीं समझ सकता चाहता ही है ठीक है और कोई प्रश्न <coughs> <coughs> दो दो प्रश्न हो रहे हैं कि मानव प्राकृतिक विधि से मांसाहारी है शाकाहारी और दूसरा कि ध्यान क्या है और हमें किसका ध्यान करना चाहिए हाँ मानव शरीर में ये बात छूट गया था मानव शरीर को अगर देखेंगे तो प्रकृति में अध्ययन करेंगे तो दो तरह के जीवों का शरीर है एक शाकाहारी और एक मांसाहारी आप लोग अपने शरीर की पहचान करना कि आपका शरीर कैसा है है ना आपके आप आपके ऊपर है शाकाहारी जो जीव होते हैं उनके जो आँत होती है उनकी आँत छोटी होती है सॉरी लंबी होती है और मांसाहारी की छोटी होती है मांस जल्दी पचता है इसलिए छोटी आंत में उनका काम चल जाता है है ना लंबी आंत होती नहीं है और जितनी देर में वो पचता है उतनी देर में बाहर हो जाता है तो उनके पेट में वो सड़ता नहीं है शाकाहारी जीव की आंतें लंबी होती है क्योंकि जो शाक सब्जी होती है उनको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है जितनी देर में वो पचते हैं उतनी देर में वो बाहर हो जाते हैं उनको जितना समय चाहिए होता है इसीलिए शाकाहारी की जो आते हैं वो लंबी होती हैं शाकाहारी जीवों में देखेंगे तो दाढ़ होती है और मांसाहारी में दाढ़ नहीं होती है क्या बोलते मोल दाढ़े जबड़ा नहीं रे भाई ये दांत कहलाते हैं ये पीछे के दाढ़ कहलाती है हाँ आखिरी वाली नहीं तीन तीन इधर होती हैं तीन इधर होती हैं ये क्या करती हैं खाने को ऐसे ग्राइंडिंग करती है चक्की कैसे चलती है ऐसे करती है और जो सामने के जाते हो क्या करते हैं खाली उसको तोड़ते हैं तो जो शेर होता है शेर के ये पीछे की दाढ़ दाढ़ नहीं होती दाढ़ तो क्योंकि मटन जो भी खाना होता है उनको फ्लैश वो खाली चीरते हैं और निकल जाते हैं जैसे आ, अजगर आप देखोगे तो दाढ़ें दाड़, दा, नहीं होती हैं वो ऐसे पकड़ा और वैसे निकल जाता है पेट में एसिड होता है ज्यादा स्ट्रोंग उससे उनका वो गल जाता है हमारे को है ना जो शाकाहारी जी होते हैं उनकी दाढ़ होती है ग्राइंडिंग करते हैं चबाते हैं उसको <coughs> और देखेंगे तो पानी पीने का तरीका जो शाकाहारी होते हैं वो होठ से पीते हैं और मांसाहारी जो होते हैं वो जीप से पीते हैं और देखेंगे तो नाखून जो है शाकाहारी जीवों का जो नाखून होता है वो सपोर्ट के लिए होता है और मांसाहारी जीव के जो नाखून होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं फैलते हैं शिकार के लिए होते हैं ये कुछ बेसिक लक्षण हैं इसके आधार पर आप देख सकते हो कि आपका शरीर शाकाहारी है कि मांसाहारी हमारा कुछ नहीं कहना है कि क्या खाना चाहिए आपको आप अपने शरीर की बनावट देख लीजिए दूसरी एक और बात मांसाहारी होने के लिए क्रूरता का भाव अनिवार्य है और क्रूरता पूर्वक हम में से एक सेने कोई भी सुखी नहीं होते मांस को पाने का जो तरीका है वो क्रूरता विधि से किसी को मार के पाया जा सकता है है ना और तीसरी एक और बात है किसी भी मांसाहारी परिवार में कोई छोटे बच्चे पैदा होते रहो ज उनको खिलाते रहो आप उनको नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ है वो खाते रहते हैं लेकिन पहली बार किसी भी बच्चे के सामने किसी जानवर की हत्या होती है उसको स्वीकार नहीं होता है तो मानव में किसी को मार के खाने की नेचुरल प्रवृत्ति नहीं है हम लोग हो सकता सीखे कहाँ से हों जानवरों को देख के हम सीखे हों या कुछ हुआ हो या कुछ हुआ या कुछ हुआ ठीक चौथी बात है कि क्या मानव के लिए खाने को शाकाहार कम है तो ये दिखाई देता है कि धरती पर पूरी धरती पर जितना आज हमारे पास अनाज है जितना अनाज है है ना और जितना मनुष्य खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अनाज हम अभी शूवरों को खिलाते हैं है ना? उनका भोजन बढ़ाते हैं और फिर उसको हम खाते हैं पंद्रह किलो अनाज खिलाने खा, पर एक किलो शूवर का वजन बढ़ता है तो हम लोग एक किलो पेट भरने के लिए पंद्रह किलो अनाज खाते हैं है ना एक किलो अनाज सीधे खाते तो और आसान होता तो अनाज की कोई कमी नहीं है प्रकृति में मानव के खाने पीने की कोई कमी नहीं है हमको ठीक से पता ही नहीं चला हमने अभी तक जानवरों का अनुकरण किया किसी ने किसी शेयर को मारते देख लिया उसने मारना शुरू कर दिया <coughs> तो अब तक मनुष्य जो है वो जीवों का बिना समझे कॉपी किया है और कॉपी करके उससे बेहतर जीने की सोचा है तो रेफरेंस पॉइंट क्या बना रहा जानवरों की जीवन शैली ही हमारे लिए रेफरेंस रही और उससे बेहतर जीने हम चाहें खाना वो खाता है, खाना हमको खाना है बेहतर खाना है वो ऐसे ज़मीन पे पड़ा खा लेता है हमको बेहतर खाना है तो हमने प्लेट ले ली फिर और ज़िंदगी को बेहतर करना है तो स्टील की प्लेट आ गई जिंदगी की क्वालिटी और रेड करना है तो स्टील की प्लेट की जगह कांच की हो गई और इसको अद्भुत करना है तो हीरे की हो गई सोने की हो गई हमारा बेसिक रेफरेंस जो है वो मानव आया ही नहीं है बेसिक रेफरेंस मानव अभी आया ही नहीं शेर का अच्छा, बच्चा एक ही अच्छा ऐसे अपने घरों में स्लोगन चलते रहते हैं <coughs> जिंदगी जियो शेर की भांति ये रेफरेंस है हमारे लिए हाँ तो जब मुझे पहली बार पता चला नागराजी एक बार बताए 97 में कि अब तक माना जाती जीवों जैसा जिया है और जीवों से बेहतर जीने का प्रयास किया है रात ने नींद ये क्या चक्कर हुआ पहली बार तो ऐसा लगा ये बहुत ही शाने बनते यार ये, ये हीरो निकले क्या अकेले है ना ऐसे कैसे जब रात भर तो सोचे कि आखिर आदमी ने अभी तक तो क्या क्या काम किया तो सारे काम वही किए जानवरों जैसे किए लेकिन चूंकि हम जानवर नहीं हैं हमको संतुष्ट नहीं है तो रिफरेंस नहीं बदल पाए हम तो उससे बेहतर जीने की जगह में हम काम करते रहे जानवरों जैसे जीते हुए जानवरों से अधिक जीने का प्रयास किए ये जो अधिक है ये लेकिन इसमें बेसिक जो बेस है वो तो जानवर ही है तो आहार निद्रा भाई में तो उन चार विषय जानवर करता हुआ देखा गया और उन्हीं उन्हीं को हम जीने का आधार बनाए और उसमें बेहतरीन करने गए आहार में और बेहतरीन कैसे हो जाए निद्रा में और बेहतरीन कैसे हो जाए ऐसे भय में है ना आगे आगे सब में ये बड़ी ही एक विडंबना है कि हम इतने विद्वान होते हुए भी एक तरफ तो एक एंड तो हमारा ज्ञान का पता नहीं क्या क्या बातें करता है और दूसरे एंड पे जो आचरण है वो अभी भी जीवों जैसा दिखाई देता है कितनी गहरी विडंबना है कितनी गहरी विडंबना है कि आज जो परंपरा हमारी है वो आहा निद्रा भय मैथुन पूर्वक जीने के लिए है उसी को पुष्टि करती है और कहने सुनने के लिए हमारे पास साइकोसोमेटिक न्यूरोटिक न्यूरोलिंग्विस्टिक इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि बड़े बड़े शब्द धे धमादम धे धमादम धे धमादम है ना तो कितना एक प्रकार का डायलेमा है इसको देखने की जरूरत है समझने की जरूरत है आदमी ऐसा चाहता नहीं है इसीलिए देखो <coughs> पीछे कहा ही गया है कि ज्ञानी आदमी क्या करता है ये मत देखो ज्ञानी आदमी जो बोलता है वो बस सुनो खाली निषेध है हमारी पूरी आदर्शवाद परंपरा में निषेध कहा गया है कि ज्ञानी से सिर्फ प्रश्न पूछो और जो उत्तर दे उसको मानो और अपने घर जाओ और यह बिल्कुल देखने की कोशिश मत करना कि उसका आचरण कैसा है क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे जबकि हकीकत क्या है तुम ज्ञानी को समझ जाओगे तो उसकी पोल खुल जाएगी तो आज समझ में आ जाए कि कहीं कही ना कहीं ज्ञान के रूप में जो भी चीजें हमने पाई वो शायद या तो व्यवहारिक नहीं थी या शायद हम ठीक से समझ नहीं पाए इसीलिए व्यवहारिक नहीं थी और उसको आचरण में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता जैसे विरक्ति एक मॉडल है पूरे आदर्शवाद का जो परम मॉडल है वो है विरक्ति संसार माया है इससे विरक्त होना है एक भी आदमी विरक्ति के मॉडल को जी के दिखा दे विरक्ति अव्यवहारिक है विरक्ति का अधिकतम स्पेस है अपना शरीर को त्यागो अधिकतम जो स्पैन है वो ये, हम विरक्ति का कोई मॉडल खड़ा ही नहीं कर सकते हैं वो अव्यवहारिक है सुनने में ठीक लगता है व्यवहार में आता नहीं आप जैसे सब सज्जन लोग हर बार ये सुनते हैं ताली बजाते हैं बाद में अपने को कोसते हैं कि उन्होंने बात तो ठीक कही है मैं ही पापी हूँ लोभी हूँ मोही हों कामी हो और मैं ये कर नहीं पाता हूँ इंस्टेड आप ये सोचिए कि वह व्यवहारिक ही नहीं है भोगी होके जीने का मॉडल है इसको आप जीने का प्रयास कर सकते हो लेकिन ये सब मॉडल में जैसे आप जाते हो आपका शरीर ही जवाब दे देता है धरती बिगड़ने लगती है है ना तो त्याग का जो मॉडल है विरक्ति का जो मॉडल है उससे ज़्यादा व्यवहारिक तो भोग का मॉडल है लेकिन लेकिन है ना उसकी लेंथ नहीं है ज़्यादा दिन वो चलता नहीं हम क्या सोचते रहे कि हमारे में कोई कमी है जैसा अभी सुबह अभी दोपहर के सत्र में भाई ने बात किया हमारे चित्त में कोई गलत धारणा बैठ गई है अब हमको उसको निकालना है खालीपन को निकाल नहीं सकते हैं खालीपन है अधूरापन खाली है, है। एक्चुअली देखा जाए तो हजारों साल से हम अधूरी जिंदगी जी रहे हैं अधूरी मान्यताएं हैं अधूरी कामनाएं हैं अधूरी इच्छाएं हैं है। ये अधूरापन हमारे पास है और ये यही हमारी रिक्तता है और अपने बच्चों को अगली पीढ़ी में को हम ये अधूरापन ही डिलीवर कर रहे हैं इसीलिए ना तो वो संतुष्ट है ना आप संतुष्ट हो और चूंकि आप संतुष्ट है नहीं इसलिए उनको देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हमारे में इंस्टेड ऑफ़ गलती कमियां हैं उनको पहचानना उसको ठीक करना है दूर नहीं करना है अधूरापन है अधूरापन अधूरा ही कमी है ऐसे अधूरी अधूरा संस्कृति अधूरा कार्य व्यवहार आज तक धरती पर एक भी परिवार नहीं बना पाया परिवार का मतलब ये है जब पूरे के साथ जुड़ते हैं तभी परिवार है नहीं तो नहीं बन पाए तभी ये कहा कि अब तक जो परिवार धरती पर शिकायतों के साथ है शिकायत का मतलब ये है साथ जीने जाते हैं अधूरापन प्रकट होने लगता है एक दूसरे को कोसते हैं इसी का नाम शिकायत है अधूरे का अधूरे का विकल्प पूरा होना है वो पूरा होने का कोई कार्यक्रम हमारे पास नहीं है संभावना ये लेके चले थे कि इससे उसकी शादी हो जाएगी बच्चे पैदा हो जाएंगे हम पूरे हो जाएंगे हमारी फैमिली कंप्लीट होगी कंप्लीट संख्या बढ़ने से कंप्लीट नहीं होती है जिंदगी जिंदगी पूरी होने से कंप्लीट होती है तो वो नहीं हुई एक समय बाद शिकायतें शुरू होती हैं हमारी कामना तो ये थी इच्छा तो ये थी वो पूरी नहीं हुई आपसे जिसकी जो शिकायत है वो सब जायज़ है भैया मतलब शब्द हजारों साल पहले आ गए हाँ। और उसका वस्तु क्रिया में नहीं आया बहुत बढ़िया शब्द का स्रोत क्या है भाषा है ना भाषा मानव में जो भास के आधार पर सच्चाई का भास जंगल युग में रहने वाले आदमी को भी है आज भी है चार स्तर का सच्चाई होता है भास आभास प्रती और अनुभव तो भ्रमित से भ्रमित मानव को भी सच्चाई का भास रहता है इस भास के आधार पर हम लोगों ने भाषा का निर्माण किया है इसको पहले भी मैंने कहा था सारी भाषाएं हमारी कामनाओं के आधार पर हमने गढ़ी है अभी उन भाषाओं में दो भाग कमी है उन कामनाओं को हकीकत में बदलने का नियम ये भी भाषा में आना है और उन कामनाओं को हकीकत में बदलने के नियम के साथ जीने का प्रमाण ये भी भाषा में आना है तो धरती पर कितना भी कोई भी आदमी हो सच्चाई सत्यता का उसको भास है ही इसीलिए इसी भास के कारण उसके चाहना हमेशा अच्छे की है एक छोटा सा उदाहरण कहूंगा उससे शायद बात समझ में आ जाए आपको इसी गांव की बात है दो कोई साधु साधु मतलब ऐसा माना ही जाता है कि वो ज्ञानी है है ना ऐसा मान के अपन बात कर रहे हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और जब लड़ाई हुई तो फिर सारी जो भाषा है वो ये सब चली गई माया वाया सब दूसरा दूसरा भाषा आ गया माँ की बहन की शुरू हो गई गांव में हंगामा हो गया <coughs> दो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति बुजुर्ग अनपढ़ आदमी वो भीड़ में हंस रहे हैं उनको देख के है ना अपन तो अध्ययन करने वाले हैं मैं उसके पास गया मैंने कहा दादा बताओ तमें तो का है ना काय बल हंसी रिया मालवा की भाषा में आपको हंसी क्यों आ रही है उन्होंने एक बात की देखो ज्ञानी भी लड़ते हैं बात तो छोटी सी है लेकिन क्या कह रहे हैं जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी ये भास है अभी भाष आभाष क्या होता है तो दोनों को बताऊंगा उसको ये भास है कि ज्ञान हो जाने के बाद आदमी कम से कम लड़ाई नहीं करेगा सोचिए ताकत देखिए आदमी का अज्ञानी को भी ये भास है एक, एक उसको हल्का हल्का धुंधला सा कुछ है ना उसको भास है कि ज्ञान होने का मतलब कि आदमी लड़ाई नहीं कर सकता है और ज्ञानी होने का मतलब ये कि वो लड़ाई ना करे सारा ज्ञान हो जाने के बाद वो विरोध से मुक्त हो जाए ईर्षा से मुक्त हो जाए है ना संघर्ष से मुक्त हो जाए उपयोगिता से युक्त हो जाए पूरकता से युक्त हो जाए ये ज्ञान होने का मतलब है और ये अज्ञान को भी अज्ञानी को भी पता जिसको हम अज्ञानी कहते हैं तो हर मानव को भास है ही सच्चाई का भास अस्तित्व में है क्योंकि ये अस्तित्व पूरा सच्चाई है हम सभी सच्चाई में डूबे हुए हैं भीगे हुए हैं घिरे हुए हैं तो हमारे को ये सच्चाई का भास है ही, ही लेकिन ये भास के आधार पर सिर्फ भाषा बन सकती है जीना नहीं होता तो भास से भास को जब ध्यान देते हैं तो आगे चले जाते हैं उसको आभास कहते हैं है ना ये सब अध्ययन शिविर में आपको बताया जाएगा और आभास से आगे जाते हैं तो प्रतीति होती है और प्रतीति से जब आगे जाते हैं तो अनुभव होता है और अनुभव पूर्वक ही फिर ये जो भाषा जो बनी थी इसका अर्थ स्पष्ट होता है और उसमें जीने की योग्यता बनती है। तो आप यदि कोई गलती कर रहे हो परिवार में दूसरे लोगों को पता चली जाता है कि गलती हो रही है लेकिन उनसे खुद से पूछो कि बताओ सही क्या है नहीं पता है तो गलती के बारे में जागृति हमारी सबकी पहले से ही है ठीक है सही के बारे में जागृत होना अभी शेष है हाँ एक मिडिल मिडिल क्लास और हायर क्लास ये लोग जनरली अध्यात्म में शामिल होते हैं हम वैसे भी आमतौर पे बात करते इवन अभी जैसे जब अन्ना आ जा रहे और ये इनका आंदोलन चला था उस वक्त भी देखा कि कहीं ना कहीं जो है कि मिडिल वर्ग और उच्च वर्ग जुड़ा कहा जाता है कि जो लोअर क्लास है उसको अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिलती वो कहाँ अध्यात्म की तरफ जाएगा तो इस चीज़ को थोड़ा सा करें जैसे अभी भी हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पास में गांव है पर ऐसा लगता नहीं कि गांव के लोग यहाँ से ऐसे जुड़े हैं जैसे कि बाहर से लोग साउथ से भी आए महाराष्ट्र से आए कहाँ कहाँ से नहीं आए परंतु पास का व्यक्ति यहाँ से नहीं जुड़ा है ठीक है ना <coughs> देखिए आपका ऐसा अनुमान है कि पैसे के आधार पर लोगों में जिज्ञासा होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना जो भी अभी आप अगर ये देखें कि आप जुड़ गए मिडिल क्लास वाला जुड़ गया उपलब्धि क्या हुआ पहले ये भी देखना पड़ेगा ऐसी तमाम तरह की जगह हैं तमाम तरह के लोग जाते हैं अब एक ही तरह के सब लोग एक ही सब जगह थोड़ी जाते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की अलग अलग पांडाल सजे हुए हैं किसी पांडाल में कोई फाइव स्टार जाता है किसी पांडाल में कोई मिडिल क्लास जाते हैं किसी पांडाल में लोअर क्लास भी आता है और भरे पड़े रहते हैं पंडाल जिसको आप लोअर का क्लास कहते हो हमारे हिसाब से कोई क्लास नहीं है वो आपको पैंट शर्ट पहने रहते हो तो पैंट शर्ट जहाँ पहन के लोग बैठे रहते हैं वहाँ आपको ठीक लगता है इसलिए आप जाते हो जहाँ धोती पहना रहेगा आपको लगेगा तो मैं तो मैं बड़ा सुपीरियर क्लास था कहाँ आ गया तो आप वहाँ नहीं जाते हो <coughs> <आ? coughs> हाँ। तो ये वाली बात है <coughs> <coughs> बात ये नहीं है इसको ऐसे देखना चाहिए कि मानव में जाता ही क्यों है वो जैसा वो जी रहा है वैसा जीना उसको स्वीकार नहीं है और जो जगह जगह दुकान लगी है बोर्ड लगे हैं कि हाँ हम बताएँगे जीना कैसा होता है तो वो जैसा वो जी रहा है उसको स्वीकार नहीं है तो जो कुछ ऐसा मिल जाए जिसको वो स्वीकार कर ले इस कामना से वो जाता है जाने वालों की गलती है क्या कोई गलती नहीं जाना ही चाहिए जाएंगे ही आप रोक भी नहीं पाओगे प्रश्न तो उन बात से लेकर है प्रश्न तो उस बात से लेकर है जिन्होंने कहा कि हम ऐसे तुमको जीने की प्रेरणा दे देंगे क्या वो खुद वैसा जीते हैं प्रश्न वहां करना चाहिए प्रश्न क्लास का नहीं है क्रीड का नहीं है किसी तरह का स्टेटस का नहीं है प्रश्न ये है कि जो जो भी लोगों ने जो जो कहा है क्या वो उनमें करने की योग्यता है या नहीं है ध्यान वहां पर जाना चाहिए ठीक है न बात नहीं। अब आगे यहां के लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अब तक हमने ना यहां के लोगों को जोड़ने के लिए ना बाहर के लोगों को जोड़ने के लिए कोई काम किया है यह भी आपको बता दें अब तक हमने ये काम किया है कि इस बात को पहले ठीक से समझें और समझ में जितना आ गया उसको ठीक से एग्जीक्यूट करके लीविंग मॉडल में यह कन्वर्ट होता है या नहीं होता है इस पर काम किया और जितना जितना हम काम कर पा रहे हैं उतना उतना लोग इसको जानते हैं गांव हो शहर हो देश हो विदेश हो जहाँ जहाँ हमारे संपर्क हैं वहाँ हम जाते हैं हमने अभी तक इसको फैलाने का कार्यक्रम किया ही नहीं है हमारे हाथ में कोई चीज़ आ जाए फिर फैलाया जाए बात समझ में आई हमारे पास सूचना आ गई हमारे पास अर्थ आ गया हमारे को समझ में आ गया क्या इतना पर्याप्त है फैलाने के लिए हमारे पास अगर समझ बना है तो उसके जीने का एक लाइव मॉडल होना चाहिए ऐसे लाइव मॉडल की दिशा में हम काम कर रहे हैं पहले एक परिवार फिर कुछ परिवार फिर कुछ उत्पादन फिर कुछ विनिमय फिर कुछ शेयरिंग आगे बहुत सारी बात करनी है आपके साथ तो वो सब करते हैं, करते हैं हम एक मॉडल की तरफ जा रहे हैं एक बार एक मॉडल सर्व मानव की कामना के अनुसार बन जाएगा उसके बाद इसका लोक करेंगे क्या करेंगे उसका किस विधि से लोक होगा एजुकेशन विधि से शिक्षा विधि से आज ये सब लोकव्यापीकरण का कार्यक्रम नहीं है ये तो खाली आपके साथ शेयरिंग हो रहा है हमको क्या समझ में आया बता रहे हैं आप मॉडल को देख रहे हैं आप में से कई लोग इस मॉडल को बनाने में खड़े होंगे कई लोग अपना सहमति दे रहे हैं हम लोग मिलकर एक मॉडल खड़ा करेंगे मॉडल खड़ा होने के बाद अब इसका लोकव्यापीकरण होगा मतलब जनता को प्रस्तुत किया जाएगा जनता में से इसकी मांग आएगी कि हमको ऐसे ही जीना है हमको ऐसी शिक्षा चाहिए हमको ऐसा संविधान चाहिए तब सरकारों से बात किया जाएगा इसका लोकव्यापीकरण लो यहाँ से हमने गाँव में आज तक एक भी पत्थर नहीं फेंका लोक व्यापीकरण करने के लिए एक भी इतना सा काम नहीं किया और ना शहर में किया और ना आपके घर में पहुँचे आप जो भी लोग यहाँ आए हो हमारे से किसी का फोन गया था आपको गया था आपने बोल दिया आ रहे हैं तो पूछने के लिए गया था कब आ रहे कितने बजे आ रहे कैसे आ रहे ट्रेन से आ रहे क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे तो ये लोकव्यापीकरण की स्टेज में नहीं है ठीक ये बात ठीक है और अभी जो भ्रमित मान्यता है वो भी समझ लो गांव का आदमी शहर की तरफ ताकता रहता है शहर का आदमी गांव की तरफ ताकता रहता है अमीर गरीब की तरफ ताकता रहता है गरीब अमीर की तरफ ताकता रहता है एक दूसरे को ताकते रहते हैं है ना यदि शहर वाले को बुलाना है तो आपको बताना पड़ेगा देखो गाँव के कितने लोग आए हैं तो शहर वाले तुरंत चले आएंगे गाँव तो वालों को बुलाना है तो उनको बताना पड़ेगा शहर के देखो कितने लोग आए हैं तो गाँव वाले चले आएंगे अभी भय प्रलोभन में ही सब चीजों को वो देख रहे होते हैं उनको क्या फायदा हो सकता है वो देखते हैं ठीक है ना तो ये भीड़ का प्रोग्राम नहीं है अगर ये यह मानव की कामना की चाहत से जुड़ता है तो उसको पहले एक मॉडल में लेके आना क्या फिर उसको एजुकेशन में लेके आने का, तो अभी तक क्या क्या चीज हो गई नागराज जी को अनुभव हो गया वो खुद ऐसे जी पाए उन्होंने बोला मैं प्रमाणित हूं हमने अध्ययन किया कई लोगों ने कई लोगों को समझ में आ गया समझ में आने के बाद अब उसका लिविंग मॉडल धीरे धीरे धीरे धीरे परकुलेट होता जा रहा है जैसे जैसे ये मॉडल परकुलेट होता जा जाएगा वैसे वैसे लोगों को समझ में जल्दी जल्दी जल्दी आ रहा है तो क्या वो मॉडल होगा एक अपने आप में जीता जागता पूरा हैबिटेट, जिसको कह सकते हैं गांव कह लो एक ऑर्गेनाइज सेल्फ ऑटोनोमस सोसाइटी उसमें हमारा मानना है कि एक से तीन लोग होंगे उसमें सभी तीनों चारों पीढ़ी होगी शिक्षा का कार्यक्रम होगा उत्पादन का कार्यक्रम होगा विनिमय का होगा उसी में न्याय होगा उसी में चिकित्सा होगी उसी में शिक्षा होगी वहीं पे एम्प्लॉयमेंट होगा ऐसा एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल इस पूरे दर्शन का आउटपुट निकल के आता है और वो आउटपुट जब उसमें हर आदमी सुखपूर्वक जीते हैं है न समाधानित तो रहते हैं समाधान पूर्वक ही वो मॉडल सस्टेन करता है उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है उसके ऊपर विस्तार से बात आपको करनी होगी तो विकल्प शिविर हैं आगे उन विकल्प शिविर में सारी प्रक्रिया बताई जाती है कैसे कैसे कैसे आगे बढ़ेगा एक मानव से लाकर विश्व परिवार तक हम कैसे जाने वाले हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे से उसमें बताते हैं वो आगे की शिविर एक मार्च से होने वाली इसी में से जो लोग और समझना चाहते हैं वो अपने मन को तैयार करते हैं आगे सात दिन और लगाते हैं और आगे उसको विस्तार से एग्जीक्यूटिबल कैसे है उसको हम लोग समझते हैं ठीक है बात थोड़ा आगे बढ़े परिवार वाले मुद्दे का आगे बढ़ाएं <coughs> तो परिवार एक से अधिक मनुष्य जब भी एक निश्चित अवधि में आए उसका नाम परिवार है परिवार का मतलब क्या हुआ एक से अधिक मानव जब भी क्लोजर डिस्टेंस में आए उसका नाम क्या बना कमलेश भाई जागो क्या बोलते हैं उसको आ जाओ आगे आ जाओ यहां आ जाओ आने दो यार आ जाओ आगे आ जाओ मतलब मैंने आपको परेशान करने के लिए नहीं बुलाया खर्राटों से पीछे को डिस्टर्ब मुझे नहीं होता है इसलिए बुलाया तो परिवार का मतलब ये है कि जब भी एक से अधिक मानव साथ होते हैं इट फॉर्म्स अ फैमिली ठीक है अभी परिवार को हम कैसे मानते हैं अभी परिवार को हम दो तरीके से मानते हैं खून के आधार पर, पर परिवार कैसे मानते हैं उसको बोलते हैं खूनी परिवार <laughs> जैसे मैं परिवार बोलता हूं उनको अपना खून याद आता है खूनी परिवार मैं उसको बोलता हूं खूनी परिवार ज्यादा होता है तो नॉन ब्लड रिलेशनशिप नॉन ब्लड रिलेशनशिप का मतलब होता है ना नाखूनी परिवार ना खून का मतलब वो जिसमें खून नहीं होता है अभी तक हमारी सोच इतनी ही है इतनी ही सोच है परिवार का मतलब इतना ही और देखिए बड़ी सुंदर बात है हमारे यहां तो पहले से कहते हैं विश्व परिवार विश्व कुटुमकंप कामना तो हमने इतनी बड़ी कर ली और परिवार हमको समझ में नहीं आया तो कामना तो आदमी कर ही लेता आदमी भी कामना अच्छी करता है ज्ञानी आदमी की कामना और अज्ञानी आदमी की कामना सेम है खाली ज्ञानी होने का मतलब उन कामनाओं को जीने की योग्यता तो विश्वकुटुम्ब की बात हमने कर दी हमको लगा हम सब ज्ञानी ही थे है ना जबकि एक भी परिवार ऐसा हमको नहीं दिखता इतिहास में जिसमें पैसे को लेकर प्रॉपर्टी को लेकर इंसल्ट को लेकर लड़ाई नहीं हो रही हो दुर्भाग्य तो यहां तक है कि दो भाइयों की प्रॉपर्टी के विवाद को कुछ लोग धर्म का युद्ध नाम दे देते हैं। उससे तो ज्यादा चेतना हमारी आज विकसित है उससे ज्यादा चेतना आज विकसित है दो भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़े हैं बाजू वाला शामिल नहीं होता बड़े तो प्रॉपर्टी विवाद तुम निपट लो कितना उसको बोलो धर्म युद्ध आ जा रे तेरा धर्म है तेरे पास आज की चेतना ज्यादा विकसित है प्रॉपर्टी के विवाद में कोई तीसरा आदमी शामिल नहीं होता है ना उधर प्रॉपर्टी के विवाद में लाखों आदमी मर गए दो भाइयों की प्रॉपर्टी विवाद तुम्हारे घर का मामला निपट लो यार हमें कहे को जनता को कहा को मरवा रहे ठीक तो यही समझ में आया <coughs> है ना यही समझ में आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो परिवार को कैसे देखे परिवार में पहला मुद्दा एक से अधिक मानव जब भी इकट्ठा होंगे उसको क्या कहेंगे निश्चित अच्छी दूरी में आए उसका नाम परिवार निश्चित दूरी में आ गए बहुत दूर थे तो नहीं पहचान में आए अब आप नज़दीक आ गए तो पहचान में आ गए जैसे पहचान में आए परिवार हो गया दूसरा इन मानव के बीच में कोई संबंध की पहचान होती है इसको थोड़ा आज अभी समझना है कोई संबंध होता ही है पहचानने की जरूरत है तो अभी तक हमने खून या खून के आधार पर संबंध को पहचाना है और खून और ना है ना, ना खूनी आंसू खून बहाए है अभी यह समय आ गया जब हमको मानव मानव के बीच में संबंध क्या है और मानव प्रकृति के बीच में संबंध क्या है इसको बहुत ठीक ठीक से समझने की जरूरत है कैसे आप संबंध को पहचानते हो अभी संबंध पहचानने का आधार क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ कहानी में जो लोग पहले सुने होंगे उनके लिए रिवीजन है कोई एक व्यक्ति जो है वो चला गया अमेरिका जाते रहते हैं का लिए चला गया पेट नहीं भर रहा था ऐसा माने कि ये देश ही खराब है जहां हम पैदा हुए है ना जिन लोगों में पैदा हुए वो लोग ही खराब थे चला गया साहब अब वहां कोई नहीं पूछता काले काले कौन पूछता है गोरव के देश में वहां दूर एक और काला काला आदमी दिखाई दिया वो भी ऐसे गया था जैसे दो काले वहाँ अनजाने देश में मिले ऐसा मिला लगा कि जन्मों जन्मों का भाई मिल गया मिला कि नहीं मिला भाई जो जो लोग भी गए उनको पता ही होगा जैसे अनजाने देश में है ना एक जैसे समान रंग के समान धर्म के संप्रदाय के लोग मिले उनको कैसा लगने लगा अपनापन आ गया संबंध दिखाई देगा संबंध का आधार क्या हुआ देश नस्ल रंग ऐसा हुआ कि नहीं भा? अब ये दोनों को अनजाने देश में कोई पूछता नहीं था वहाँ पर अब दोनों के एक मित्रता हो गई और बड़े आराम से ये इसके घर जाए वो उसके घर जाए कभी वो इंडिया आ जाए तो उसकी मम्मी की शॉल ले आए है ना और कभी ये इंडिया आ जाए तो यहाँ से नींबू का चार्य जाके वहाँ बांट ले है ना और ऐसा लगे कि अनजाने देश में हमारा मित्र मिल गया साथी मिल गया बड़े प्रेम से लोग रह रहे हैं ऐसा लग रहा बहुत बढ़िया हो गया और सहयोग की बात है दोनों एक दिन एक साथ ही इंडिया आने लगे क्या आने लगे दोनों बहुत खुश मेरे देश की धरती सोना उगले गाना <coughs> गा रहे उधर से बाकी लोग सुन रहे तुम्हारे देश की धरती सोना हो गए तो यहाँ क्या करने आए और यहाँ आके तुम क्या उगल रहे उधर ही जाओ तो जब हम अपने देश के नाम गुणगान कर रहे हैं, तो दूसरे देश के साथ क्या हो रहा है संबंध बन रहा है या विरोध हो रहा है दूसरे देश के साथ विरोध हो रहा है। और बड़े रात भर बात करते आए ट्रेन में मतलब प्लेन में बात करते करते करते करते करते कहाँ पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अपना वो गोल गोल घूमता सामान वाला अपना अपना सामान उठाया और चल दिया बोले ठीक है भाई चलते हैं एक को जाना है अब हरियाणा और एक को जाना है महाराष्ट्र यहां के कैसा लग रहा है यहां के लग रहा है कि अब उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं क्यों क्योंकि यहां पे बहुत सारे काले घूम रहे हैं क्या हर काले को अपना भाई बना लू तो जिस आधार पे संबंध बनाए थे वो आधार पे दूसरे देशों के साथ तो विरोध हो ही गया हुआ या नहीं हुआ पहचान हुई देश के आधार पर विदेशों से विरोध हो गया और देश में आने के बाद भी अब संबंध वो दिखाई देता ही नहीं है नस्ल के आधार पर भी सेवा रंग के आधार पर भी सेवा नस्ल का मतलब ये है कि अलग अलग जलवायु में रहने वाले मानव का शरीर पे जलवायु को अलग प्रभाव पड़ता है उनकी संतान के फिर आंख अलग टाइप की नाक अलग टाइप की किसी की आंख मंजरी किसी के यहां गर्दन चौड़ी, किसी का कलाई ऐसा चौड़ा, किसी का कुछ किसी को ऐसा दिखाई देता है तो वातावरण का जलवायु का जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है फिर उनके बच्चा बच्चों में वो प्रभाव बना रहता है <coughs> उसको बोलते हैं नस्ल ऐसा है कि नहीं तो अब तक हम संबंध को इसी आधार पे पहचाने देश के आधार पर रंग के आधार पर नस्ल के आधार पर और कैसे पहचाने बताओ हा जी भाषा के आधार पर पहचाने भाषा के आधार पर पे पहचाने बिल्कुल ठीक बात और धर्म मतलब मान्यताएं है, है ना, जाति के आधार पर पे पहचाने धर्म के आधार पर पे पहचाने मान्यता उसको धर्म बोलना ठीक नहीं है मान्यता शिक्षा के आधार पर पे पहचाने रुचि के आधार पर पे पहचाने सुविधा के आधार पर पे पहचाने पे चालाकी के आधार पर पे पहचाने रूप के आधार पर पे पहचाने तमाम ढेर सारे के आधार हैं जिसके आधार पर हमने संबंध को अब तक पहचाना है जाति के आधार पर पे कैसे पहचाना एक जात के एक जात के होने से हमारे को बड़ा अच्छा लगता है कि हम संबंधी हैं कई मीटिंग चल रही है मानव क्या है सुख क्या है अगर उसमें से एक भी कोई आदमी समझावा नहीं है तो दूसरों को समझने का अवसर है या लड़ाई होने वाली क्या होने वाली लड़ाई हो गई विवाद हो गया विवाद होते होते क्या हो गया अरे छोड़ना कहाँ किसके मुंह लगे यार आप और हम ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों को ही समझ में आएगा अलग रह जाओ तो अगली बार एक मीटिंग करते हैं कई के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन तो जब अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन हो लग रहा कि यार अपने लोग आने वाले हैं कुछ अच्छा होने वाला है बढ़िया होने वाला है और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा शुरू हो गई घंटे दो घंटे चली उसके बाद फिर से विवाद हो तो गया विवाद हो गया तो क्या कहने लगे ब्राह्मणों ने से क्या होता है ये जो है ना ये सब छोटे छोटे ब्राह्मण है यह हम ऊंचे वाले ब्राह्मण है कानिकुप्ज ब्राह्मण है ना तो अब ये सभा में फिर टुकड़े हो गए कई सारे ब्राह्मण अलग हो गए कान्निकुपज अलग अपनी सभा करने चले कान्निकुज भी सभा करने लगे वहां भी विवाद हो गया विवाद क्यों हो रहा है समाधान यदि किसी एक के पास भी नहीं है तो विवाद ही होने वाला है ठीक है देखिए गणित की भाषा कहती है गणित की भाषा क्या कहती है दो आधे मिलते हैं तो एक पूरा हो जाता है है ना ऐसा गणित कहती है ना मानव भाषा में इसको जोड़ो दो अधूरे मानव अब क्या होंगे अधूरे से नीचे जाएंगे ना अधूरे से ऊपर तो नहीं जा सकते माइनस में जाएंगे अब इसीलिए गणित मानव की जिंदगी में पूरा सफल नहीं हो सकता है गणित बताता है दो अधूरे मिलके एक पूरा हो सकते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि दो अधूरे मानव मिलके कभी भी एक पूरे नहीं सकते चलो दो नहीं हो सकते तो चार मिलकर क्या एक पूरा हो सकते हैं फिर तो और माइनस जाएंगे और चालीस हो गए तो और सौ हो गए तो तो आपने कैसे मान लिया कि 540 सौ चालीस लोग यदि अधूरे वहां संसद में इकट्ठे हो जाएंगे तो एक सही निर्णय कर लेंगे इसीलिए सारा प्रजातंत्र फेल है पूरी दुनिया में से प्रजातंत्र फैल हो चुका है समझ गया भाई खोलो नहीं खुल रही खुल गई क्योंकि क्योंकि एक से अनेक अधूरे मिलकर कभी पूरे नहीं हो सकते हैं बल्कि और माइनस में जाते हैं है ना? नहीं समझ में आया किसी को अभी भी समझ में नहीं आ, तो एक देते उदाहरण करते एक उदाहरण क्या नाम है आपका अभी बताओ? आपका नाम क्या है केशव केशव के पेट में दर्द हो गया अपेंडिक्स का दर्द उठा है ना हमने बोला आ जाओ हम ऑपरेशन कर देंगे आधी डॉक्टरी मैंने सीखी है तो केशव बोलेगा के, नहीं थोड़ा दर्द अभी कम हो गया ऐसा लग रहा है एक और आगे बोले कोई बात नहीं हम दो मिलके कर देंगे चिंता मत कर पूरे हाल ही इकट्ठा हो गए हम सब मिलेंगे और करेंगे तुम्हारे पेट का ऑपरेशन कैसे बोले मैं तो बढ़िया ही हूं <laughs> मैं तो मजाक कर रहा था <laughs> तो कैसे परिवार में हमने शादी कर ली बच्चे पैदा कर लिए एक भी पूरा नहीं परिवार में सही निर्णय कैसे होगा सही जिंदगी कैसे जिएंगे? तो सोचते सोचते जाइए चाय पी के आइए फालतू बातें मत करिए और आके जल्दी बताइए यदि ऐसे ही रहेगा तो काम कैसे चलेगा चाय का ब्रेक है जाइए जल्दी आइए